गु गंगा बाई पार्टी में में जी राम। उन देश में तो, तो मैं चकवीर हूं दिल से मैं तो रोसैनी माटी बेकार बोली हम जो कोड कौन तोप्रो कौन तो हम प्रो के हम दे रहे हैं वो भाई साबराम दे रहे हैं वो प्रो केरल के हम दे रहे हैं इस मारे का नियाव ना वो तो एक कौन हम दे रहे हैं वो तो ठीक है बोल दिन पहले आवर कोई क्या पाव दिना मेरा सावरा एक तीस करन के लिए पगों पगों ने क्यों क्या पाव पाव दिना एक तीस करन क हाथियादी ना करो दान खिलौना एक माटीरा ये ये पैर होते हैं जो दान करने के लिए दिए तीर्थ तीर्थ पैर पैर दिए तीर्थ करने के लिए और हाथ दिया है काम करने के लिए अच्छा आगे चल प देखो अजब बनाया भगवान खिलौना माटीरा आपरे माटीरा हो ये शरीर है जो मतलब माटी का है इसको मालिक ने पसे क्यों पशे कान दीना मेरा सवरा सुब सुनने, आखिया दीनी मर्को अच्छा सुनने के लिए दीनी कि आपने लिएत ज्योति लिए अजो बनाया भगवान खिलाना माटी माथे हर न क्यों क्या शीश दिनो मेरा सरना, सरनी, ये सरनी ये दिया है, नमन ने शीश दिनों भगवान भगवान के लिए दीनी पासो क्यों के, दात दीना मेरा सांवरा थे मुखरेरी सोभा मुखड़े मुखड़े माटी के के दाद दाद दिया दिया दिया है है की की मुख मुख मुख भजन भजन भजन करोगे करोगे अच्छा तो से कबीर सफल करो प्रण सुनो भाई खिलोना माटी का हम खिलौना माटी का यानी शरीर माटी है ये माटी खिलौना वो शरीर माटी रो अबला शरीर संग माटी रो और शरीर माटी रो आ माटी आ माटी है ना काली माटी में मिली जायला आ माटी हम शरीर वाली आ है देख सकते हो आ बे ए एको उकमान आ सिख ना किसी से दोस्ती अरे भाई ना किसी से बैर तो कबीर साहब बाजार के अंदर गए थे और कबीर साहब ने मतलब जो भी आसपास में आ जा रहे थे संत महात्मा लोग सब उनको कहा कि मैं एक बाजार के अंदर खड़ा हूँ और सबसे खैर ही मांगता हूँ नहीं तो किसी से दोस्ती है नहीं किसी से बेर है अरे देखो सह सारी नदिया डूबी अरे देखो रे सह सारी नाव में नदिया डूबी हर नवम नदियाँ नाव में नदियाँ डूबी नाव नवम नदियाँ नाव में नदियाँ डूबी देखो रे संसारी लोगों नाव में नदियाँ डूबे देखो रे संसारी लोगों नाव में नियाँ डूबी चालिए चालिए सासरे भाई नो मन सारे। कीड़ी है चाली साई नोमारे की चालीय सोमारे हाथीर घोड़ा लिया बगल में हातिर घोड़ा लिया बगल में ऊटलियो लपताए रे भई ऊटलियो लपताए अरे ऊटलियो लपटा रे भाई ऊटलियो लपटाए अरे देखो रे ये लोगो नाव में दिया डूबी देखो रे ये लोगो नाव में दिया डूबी नाव में दिया डूबी रे नाव में मिन डूबी। नाव में दिया डूबी रे नाव में दियाँ डूबी देखो रे संसारी लोगों नाव में नदियाँ डूबी देखो रे सहसारिय लोगों नाव में नदियाँ डूबी अचूम्बो ऐसो देखियो में लागी आग अरे एक अचूंबो ऐसो कुआं में लागी आग अरे कीचड़ कीचड़े जल गया कीचड़ कीचड़े जल गया मछिया मोजा मारे रे भई मछिया मोजा हमारे अरे मछिया मोजा मारे रे भाई मछिया मोजा मारे अरे देखो रे ये लोगो नाव में नदियां डूबी देखो रे ये लोगो नाव में नदियां डूबी नाव में नदियां डूबी रे नाव में नदियां डूबी नाव में नदियां डूबी रे नाव में नदियां डूबी देखो रे संसारी लोगों नाव में दिया डूबी देखो रे रेसारी लोगों नाव में डूबी हा अचूंबो ऐसो देखो मुर्दा रोटी खाए हर एक अचूंबो ऐसो देखो मुर्दा रोटी खाए हर बतला नहीं बोले रे बतला नहीं बोले रे ढग ढग हसियो जाए रे भाई ढग ढग हसियो जाए डग डग जाए रे भाई डग डग जाए हर देखो रे संसारी लोगों नाव में दियां डूबी देखो रे सैसारी लोगों नाव में दिया डूबी नाव में दिया डूबी रे नाव में दियां डूबी नाव में दिया डूबी रे नाव में दियां डूबी देखो रे सनसारी लोगों नाव में नदियाँ डूबी देखो रे से लोगों नाव में नदियाँ डूबी हा कबीर सुनो भई साधु औपद है निर्वाणी अरे कैत कबीर सुनो भाई साधु औ पद है निर्वाणी अरे ऐ करे पारखा ऐ पदारी करे पारखा खा सोहे संत सुजान रे भाई सोहे संत जाने अरे है संत सो जाने रे भै है संत सुजान और देखो रे सह सारिए लो गो नाव में दिया डूबी देखो रे ससारिए लोगो नाव में दिया डूबी नाव में दिया डूबी रे नाव में दिया डूबी नाव में दिया, ना दिया डूबी रे नाव में दियाँ डूब देखो रे सह सारी लोगो नाव में नदियां डूबी देखो रे सह सारी लोगो नाव में नदियां डूबी देखो रे सह सारी लोगो नाव में नदियां डूबी बोली कबीर साहब की जय कबीर साहब ने फरमाया है देखो रे संसारी लोगों नाव में नदियां डूबी नाव में नदियाँ डूबी रे नाव में नदियाँ डूबी यानी कि यह रथ अपने शरीर के ऊपर ही जाए नाम है जो गुरु महाराज का एक मतलब नाम होता है गुरु देते अपने को कि इस नाम के ऊपर बच्चे के साक्षी रहना और इसको सच्ची बोलना झूठ कभी वे नहीं खोना इसलिए कह के इस इस शरीर के अंदर जो मतलब नाव के नाव के अंदर नदियाँ डूबीं नाव तो सदैव ही समुद्र के अंदर चलती है लेकिन ना नाव के अंदर नदी डूब रही है हाँ नदी ये शरीर है और नाव क्या? कह नहीं, उन्होंने पहले फरमाया था नदी के नौ सौ सौ सौ निनाड़ा फरमाया था ये शरीर है जो है हाँ रथ की।, की ये नदी है बताई है इसके अंदर जो गुरु महाराज का नाम है वो नाव के ऊपर अपने बता रहे न ठीक है फिर कहते हैं कि कीड़ी चालीस आस रहे नौमण सुरमो सार हाथी घोड़ा लिया बगल में ऊंट लियो लपटा है अब कीड़ी कीड़ी एक तो करनी को भी कहते हैं करनी है सु कीड़ी भी है अरे कीड़ी कहते हैं इस नैण को सुरती को जैसे हम यहाँ ये चीज़ देख रहे हैं ये लपेटे में गया वो अगली चीज़ लपेटे में गई उसकी अगली चीज़ लपेटे में गई यानी एक आगे आगे चीज़ दिख रही है इस नैण के जरिए से कीड़ी इसको ठहराया गया यानी कि कीड़ी चालीस सासरे नोम सार, हाथी घोड़ा लिया बगल में ऊंट लिया लपटा, सब चीज़ इसके लपेटे के अंदर जाती है दूर तक देखोगे तो दूर तक आगे की चीज नजर आएगी पीछे की चीज़ पीछे ही रह जाएगी फिर फरमाते हैं एक अचुंबो ऐसो देखियो कुआ में ला आग कीचड़ कीचड़ जल गया और मछियाँ मौजा मार कुआ कुआ भी देखे तो ये शरीर ही इसके अंदर अच्छा भी हम ही करेंगे बुरा भी हम ही करेंगे एक अचुंबा ऐसा देखा कुआ में लागी आग कीचड़ कीचड़ जल गया कीचड़ किसको गया है बुरी प्रगति, बुरी नजर बुरा देखना झूठ बोलना या अत्याचार करना इसको अलग फेंक दो आप कीड़ी चाले एक अचुंबा ऐसा देखियो कुआ में लागी आग कीचड़ कीचड़ जल गया और मच्छियां मौजा मार मच्छी मच्छी मौज कौन सी मारती है जो कि अपना मन है मन को एक बस में कर लो तो अब मौज होगी हो, हो। फिर फरमाते है किस आग, आग यही कहे नहीं पर ये बुरी प्रगति जो मतलब झूठ बोलना अत्याचार करना वो आके समी जाए देह में, देह में।, देह में।, देह हाँ। में उल्टी बात में बताया कबीर सामने ने मतलब तो उल्टी बात कहके बताया ये उल्टी बाणी मतलब शरीर के ऊपर ही गई हाँ फिर क्या क्या एक अचुम्बो ऐसो देखा मुर्दा रोटी खाए बतलाया भी नहीं बोले और वो डग-डग हंसिया जाए मुर्दा किसको कहते हैं यानी मुर्दे का मुर्दा मरने के बाद में तो को कुछ नहीं खाएगा ना बोलेगा ना चलेगा लेकिन वो हंस रहा है वो शरीर के अंदर ही जाए मुर्दा किसको कहते हैं यानी के सच सांच के कोई आँच नहीं अगर हम बिल्कुल ही सच बोलेंगे तो मतलब को हाँ कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है यही बात इसमें अंश आता है तो मुर्दा, मुर्दा, मुर्दा कह रहे हैं नहीं कि एक अच्छा हाँ बतलाया वो नहीं तो बोले और डग डग हंसी हो जाए यानी कि साच सच्चाई होती नहीं जो सच्चाई वो सच सच होता जो मतलब ना उसको कोई नहीं धार सकता है, सच तो सच होता है इनका कहना करे इतना है फिर क्या कहे कबीर सुनो भाई साधु ओ पद है निर्वाण ए पदा की करे पारखा सो है संत सुजान के ये पद ये जितने बताई है कि इसकी कोई पारखा करेगा वही संत होएगा, हर एक की कोई ताकत की बात नहीं है कबीर साहब ने खुला ही कह मदन के कबीर सुनो बे साधु ओ पद है निर्माण क्या निर्मल होना पड़ेगा अपने को निर्मल सच्चाई करने के लिए निर्मल होना पड़ेगा कुल मिला के का सच्चाई पे ही बात की गई हम पैदा हुए और भाई जग हसे हम रो करनी ऐसी कर चलो अरे भाई हम हंसे जगरो साहब ने फरमाया कि हम जब पैदा हुए थे तो जग और हम रोए थे और करनी एक ऐसी कर चलो हम हंसेर जग रोए क्या जो वेरे दूर दीवाना क्या जो मेरे दू अरे ऐसी फकीर मन द नहीं आवे माया तना है मजूर माया तना है मजूर अरे क्या जो वेरे दूर दीवाना क्या जो वेरे दूर अरे ऐसी फकीर मन नहीं आवे माया है मजूर माया तना है मजूर अरे एलन हक को हक कर बोले सुली दिया मनसू एलन हक को हक कर बोले मनसूर दिया मनसूर अरे शेख फरीद कुआं कुआमा लटके अरे शेख फरीद कुआं कुआमा लटके अरे हो गए चकना चूर अरे हो गए चकना दीवाना क्या जोवेरे दूर दीवाना क्या जोवेरे दूर पर ऐसी फकीर मन दाई आवे माया है मजूर माया तनाह अरे सासुल मुलक तज निकले छोड़े सोलासो सोहू सा सुन मुल तज निकले छोड़े सोलासोहूर गोरख गोपी चंद भरतरी हर गोरख गोपी चंद भरतरी री सिर में डाली धूड़ सिर में डाली धूड़ दीवाना क्या जुबेरे दूर दीवाना क्या जुबेरे दूर अरे ऐसी फकीर मन ती नहीं आवे माया तना है मजूर माया है मजूर अरे नानक ना ना हा वो भाजिंदमिल दरसेनू हरि नानक नाना हो बाजिंदारिल दरसेनू अरे खोजत खोजत उमर वीराने खोजत खोजत उम्र वीराने अरे नापोचे भरपूर अरे नापोचे भरपूर दीवाना क्या जबेरे दूर दीवाना क्या जुबेरे दूर अरे ऐसी फकीर मानदाई नहीं, नहीं आवे माया तना है मजूर माया तना है मजूर अरे क्या जोवेरे दूर दीवाना क्या जो वेरे दूर और ऐसी फकीर मानदाई नहीं आवे माया तना है मजूर माया तना है मजूर हर इनके मन में कुफर बसत है माया के मगरू हर इनके मन में कुफर बसत है माया के मगरू अर माया के मगरूर दीवाना क्या जोरे दू अरे क्या जोबेरे दूर दीवाना क्या जोरे दूर अरे क्या जो बेरे दूर दीवाना क्या जोरे दूर, जो दूर।, जो दूर, जो दूर ऐसी फकीर मनदाई नहीं आवे माया तना है मजूर माया तना है मजूर गोरख काया खोजत भूला ना पाया भरपू गोरख काया खोजत भूला ना पाया भरपू कह कबीर दया सतगरुकी और कह कबीर दया सतगर की अरे झिलमिल दर से नूर झिलमिल दर से नूर दीवाना क्या जुबेरे दूर दीवाना क्या जुबेरे दूर और ऐसी फकीर दाई नहीं आवे माया तना है मजूर माया तना है मजूर कबीर साहब ने माया के ऊपर फरमाया है कि ये माया चीज़ क्या होती है दीवाना क्या जोवेरे दूर ऐसी फ़कीरी माने नहीं आवे माया तना है मजूर के सुबह का दिन उगता है जब ना जाने कौन सा कौन सा जीव है जो अपने अपने प्रकृति के लिए रवाना हो जाते हैं सिर्फ एक इस माया के लिए कबीर साहब ने कहा फिर कह के ऐलन हक को हक कर बोले सूली दिया मंसूर यानी कि इस बोली को हक से ही बोलना और हक से ही पहचानना और हक से ही मतलब काम करना एलन हक को हक कर बोले सूल दिया मंसूर शेख फरीद कुआ में लटके हो गए चकना चूर जब शेख फरीद कुए के अंदर लटके थे तो उन्होंने क्या कि मालिक को देखने की इच्छा बने अंदर जागृत की थी कि मैं मालिक को देखना चाहता हूँ तो उसने कुएँ के अंदर लटक, लेकिन लटक तो गए लेकिन वो कुएँ के अंदर लटक तो गई लेकिन उन्होंने लोहे की साकड़ बना के लटके थे जब लटके जब उनको मालिक के दर्शन होने के दूर की बात लेकिन वो लटके ही रहे कई सालों तक कई बरसों तक फिर बाद में गए जो ये गवाल कहते हैं ना अपने जो बकरी डांडे चराते हैं जो क्या कहते हैं इनको हाँ ग्वाल ये कहते हैं उनको तो वो कुएं के ऊपर वो जैसे बक, चराता चराता वहाँ आ रहा था तो उसने देखा कुएं के अंदर शेख फरीद लटके हुए थे तो शेख फरीद को लटके हुए देखा उसने तो भाई आप यहाँ कुएँ के अंदर कैसे लटके हुए तो उसने कहा कि मैं भगवान देखने के लिए यहाँ लटका हूँ तो बोले कुकुए के अंदर लटकने से भगवान मिलता है हाँ क्या कुकुए में लटकने से हमको भगवान मिलता है तो वो गया तो वो वहाँ क्या जैसे घास फूस उगा हुआ था जैसे सीढ़िया उड़िए तो उन्होंने वो फिर क्या उसका बनाया रस्सा बना के वो लटक गया गीला करके उनके तो लोहे की बनाई हुई लेकिन फिर वो जैसे दिन दिन दो तीन दिन तीन वो रस्सा सूखता रहा तो एक एक वो उसकी टूटती गई तो ऊपर फिर भगवान ने ऊपर देखा उनको कि ये शेख फरीद तो कुए के अंदर लटकेंगे लटके हुए तो है लेकिन ये तो ना जाना नीचे गिरेंगे ही नहीं ये गिर जाएगा के उनके पीछे उनको शेख फरीद को भी दर्शन हुए भगवान के उनके पीछे गोवाल के पीछे मतलब भगवान वहाँ पाए दर्शन दिए तो उस पे ये दुआ माना था कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किनके लागु पाँव बलियारी गुरुदेव की गोविंद ये बताए फिर कह के सा सुल्तान मलक तज निकले छोटे सोला हूर, सुल्तान राजा था सुल्तान राजा ने क्या किया अपना राजपाट सब छोड़ दिया तज दिया मतलब उन्होंने और छोटे सोलह हूर, गोरख गोपी चंद भरत्री सिर में डाली धूढ़ उन्होंने भी मतलब मालिका मालिक के नाम वास्ते जैसे राजा भरतरी थे तो उन्होंने अपनी लुगाई को ले जा बाज़ार के अंदर दो टके के अंदर बेच दिया बच्चे को एक टक्के के अंदर भेज दिया खुद भी बिक गया। किसके लिए गुरु के नाम के लिए गुरु ने उन, गुरु ने उनसे दक्षिणा मांगी थी कि मुझे ये बच्चा दक्षिणा आप दे सकते हैं तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ फिर कह नानक नाना ओ बाजिंदा झिलमिल दर नूर जैसे नानक साहब थे नानक साहब ने क्या मतलब ऐसी अपनी तपस्या करी थी जो मतलब ना झिलमिल उनके नूर ही दरस गए मतलब खुद अपना आप ही भगवान हो गए थे नानक नाना हो बाजिंदा झिलमिल दरसे नूर खोजत खोजत उमर सिराने कभी ना पाए भरपूर दीवाना क्या जो भी जो खोज खोजरियाँ हैं नहीं, जैसे भाई ने बात की थी कि जैसे माल माला फेरी माला फेरने के लिए दी और उसने रख दिया आलिए के अंदर घर के आले के अंदर रख दी लेकिन उसको फेरने के लिए दी थी इसीलिए क्या कि खोजत खोजत उम्र सिराने और कभी ना पहुँचे भरपूर फिर कहया के इनके मन में कुफर बसत है माया के मगरूर माया के मगरूर दीवाना क्या जोगे वे दो फिर कहया के गोरख काया खोजत भूला ना पाया भरपूर कहे कबीर दया सतगुरु की और झिलमिल दर्शी कबीर साहब ने कहया के सतगुरु जैसा कोई दाता नहीं है इस जगत के अंदर देने वाला ही वही <laughs> <laughs> ah चलती देख कर चक्की चलती देख करे। और भई दिया कभी कबीरारो के बीच में मेंरे भाई साबत बचा ना को तो कबीर साहब जी बाजार के अंदर गए तो उन्होंने एक चक्की देखी चक्की के अंदर एक मतलब चक्की वाला दाने फीस रहा था तो उन्होंने दाने देखते उनके आंखों में आंसू आ गए के चक्की चल रही है चलती चक्की के अंदर दो पाटन के बीच में साबत कोई नहीं बचा गया <laughs> अब मैं अपने राम रिझाऊ बैठ भजन गुण गाऊ अब मैं अपने राम रिझाऊ बैठ भजन गुण गाऊ भजन गुण गाऊं अब मैं अपने राम जाऊड़ू पता ना छेडूं ना कोई जीव सताऊं और डाली ना छेड़ू पता ना छेड़ू ना कोई जीव सताऊं पात पाहत में प्रभु बसत है पात पाहत में प्रभु बसत है वही को शी से निवाऊ अब मैं अपने राम रिझाऊँ बैठ भजन गुण गाऊँ अरे अब मैं अपने राम रिझाऊँ बैठ भजन गुण गाऊँ बैठ भजन गुण गाऊं अब मैं अपने राम रिझाऊं अरे गंगा ना जाऊं यम ना जाऊं ना कोई तीरत ना हूं गंगा ना जाऊं यम ना जाऊं ना कोई तीरत ना हूं नड़सट तीरथ घट के भीतरे अड़सट तीरथ घट के भीतरे ताम मल मल हूं अब मैं अपने राम जाऊँ बैठ भजन गुण गाऊ अब मैं अपने राम जाऊँ बैठ भजन गुण गाऊ ठ भजन गुण गाऊं अब मैं अपने राम रिझाऊं अरे ओ सद खाऊं ना बूटी लाऊं ना कोई वेद बुलाऊं यो सदे सदखाऊ ना बूटी लाऊ ना कोई वेद बुलाऊ पूरन वेद मिल बनासी पूरन वेद मिल बनासी वाही को नवाज दिखाऊँ अब मैं अपने राम जाऊँ बैठ भजन गुण गाऊँ अब मैं अपने राम जाऊँ बैठ भजन गुण गाऊँ बैठ भजन गुण गाऊँ अब मैं अपने राम रिझाऊ हरचंद सूरज दोई कर राखो निज मन छाऊ हर चंद सूरज दोई सम करे रखो निज मन छे छेज बिछाऊ कह कबीरे सुनो बस साधो कह कबीर सुनो बै साधो आगवान मिताऊ अब मैं जाऊ बैठ भजन गुण गाऊ अब मैं अपने राम जाऊ बैठ भजन गुण गाऊ बैठ भजन गुण गाऊ अब मैं अपने जाऊं बोले सतगुरु देव की yeah. इसमें फरमाते हैं जी अब मैं अपने राम जाऊं बैठ भजन गुण गाऊं डाली ना छेडूं पत्ता ना छेडूं ना कोई जीव सताऊं पात पात में प्रभु बसत है वहीं को शीश निवाऊं अब मैं अपने राम रिझाऊ यानी कि गुरु पे ही कह गुरु का आधार है फिर कह इसमें कि गंगा ना जाऊं यमुना ना जाऊं ना कोई तीरथ ना हूँ अड़सठ तीर्थ के भीतर ताही में मलमल ना हूँ अब मैं अपने राम रे और बैठ भजन गुण गाऊ फिर हाँ अड़सठ तीरथ अंदर ही जाए जैसे हम बाहर करने जाते हैं तीर्थ करने के लिए वे मतलब वेरथ बताए कबीर साहब जी ने कि असली तीरत है जो घटके भीतर ही जाए गंगा ना जाऊँ यमुना ना जाऊँ ना कोई तीरत ना हो अड़सठ तीरथ घटके भीतर ताहीं में मलमल -मल ना हूँ फिर कह के औषध खाऊँ ना बूटी लाऊँ औसध यानी के खाने खुराक को कहते हैं औषध खाऊँ ना बूटी लाऊँ ना कोई वेद बुलाऊ पूर्ण वेद मिले अब नासी वहीं को नबज दिखाऊँ को नबज दिखाऊँ पूर्ण पूर्ण कहते यानी कि अपने आप को पूर्ण करना पूर्ण उसी को कहते पूर्ण वेद मिले अब नासी वहीं को नवज दिखाऊं फिर फरमाते हैं कि चंद सूरज दोई सम कर राखो निज मन छहज बिछाऊं कहे कबीर सुनो भाई साधु आवागेवन मिटाऊं अब मैं अपने राम रिजाऊं बैठ भजन